देवी भागवत श्री जगदम्बका यम सदाचार का वर्णन नारद ने कहा भगवान भूत भव्येश नारायण सनातन आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्यजनक उत्तम चरित्र का वर्णन किया है देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवती के प्रादुर्भाव की बातें बतलाई है भगवती की कृपा से देवताओं को उनके अधिकार प्राप्त हुए यह प्रसंग भी कहा प्रभु जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है अब मैं वह सदाचार सुनना चाहता हूं बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं तत्व नारद सुनो अब मैं उस सदाचार का क्रमशः वर्णन करता हूं जिसके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती है प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर द्विज को जिसका पालन करना चाहिए उस सदाचार का मैं वर्णन करूंगा उदय से अस्त तक द्विज को दिन भर धर्म साधन में सत्कर्म में लगे रहना चाहिए क्योंकि माता पिता पुत्र स्त्री और बंधु बांधव कोई भी आत्मा की सहायता नहीं कर सकते केवल एक धर्म ही सहायक रूप में साथ देते हैं आत्मला पिता माता न पुत्र दारा न केवलम अत सभी साधनों से अपने सहायक धर्म का नित्य संचय करे धर्म की सहायता से पुरुष दुस्तर अंधकार को पार कर जाता है आचार को ही पहला धर्म माना गया है यह बात श्रुति और स्मृति से सिद्ध है अतः जगत में आकर को अपने कल्याणार्थ सदा-सदाचार से, सदा से संपन्न रहना चाहिए। आचार से ही आयु, संतान तथा प्रचुर अन्य की उपलब्धि होती है। आचार समस्त पातकों को दूर कर देता है मनुष्यों के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया है आचारवान पुरुष इस लोक में सुख होकर परलोक में भी सुखी होता है आचारा लायुराचार लजा आचाराद्यम आचारो हंति पातकम आचार परमो धर्मो नृणाम कल्याणकारकोके सुख भूप् पर लभते सुखम धर्म आचार महान दीपक का रूप धारण करके मुक्ति का मार्ग दिखलाता है आचार से ही गौरव बढ़ता है और आचार ही मनुष्य को सत्कर्मी बनाता है कर्म से ज्ञान की वृद्धि होती है यह मनु का वाक्य है यह आचार संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ होने के कारण परम तप कहा जाता है इसी की ज्ञान संज्ञा दी है आचार से सब कुछ सिद्ध हो सकता है आचार दो प्रकार के हैं शास्त्रीय और लौकिक शुभ की इच्छा रखने वाले पुरुष को उन दोनों का पालन करना चाहिए उनमें किसी का भी त्याग उचित नहीं है सतपुरुषों को ग्राम धर्म जाति धर्म देश धर्म और कुल धर्म सब का आदर करना चाहिए सुने मुने इनमें से किसी भी धर्म का उल्लंघन करना अनुचित है क्योंकि दुराचारी पुरुष लोक में निंदा का पात्र समझा जाता है उसे सदा कष्ट भोगने पड़ते हैं व्याधि कभी उसका पिंड नहीं छोड़ती जो अर्थ और काम धर्म से हीन हो उनका त्याग कर देना चाहिए यदि धर्म भी लोक से विरुद्ध हो तो वह भी सुखकारी नहीं हो सकता